पत्रावली दो सौ इक्यानवे सी ई टी स्टडी को लिखित ग्रेड होटल ससफी वैले स्विट्जरलैंड 8 अगस्त अठारह महाभाग एवं परमप्रिय तुम्हारे पत्र के साथ ही पत्रों का एक बड़ा पुलिंदा मिला मैक्स मुलर ने मुझको जो पत्र लिखा है उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ मेरे प्रति उनकी बड़ी कृपा और सौजन्य है कुमारी मूलर का विचार है कि वे बहुत जल्द इंग्लैंड चली आ जाएंगी तब मैं प्योरिटी कांग्रेस में शरीर शरीक होने के लिए वर्ण जा सकूंगा। जिसके लिए मैंने वादा किया था यदि सेवियर दंपति मुझे अपने सांस चलने को राज़ी हो गए तभी मैं किल जाऊंगा और सूचनार्थ तुम्हें पहले ही पत्र लिख दूँगा सेवियर दंपति बड़े सज्जन और कृपालु हैं किंतु उनकी उदारता से लाभ उठाने का मुझे अधिकार नहीं क्योंकि वहाँ का खर्च भयानक है ऐसी दशा में वर्ण कांग्रेस में शरीक होने का विचार त्याग देना ही मेरे विचार से सर्वोत्तम है क्योंकि बैठक सितंबर के मध्य में होगी जिसमें अभी बहुत देर है अतः जर्मनी में जाने का मेरा विचार हो रहा है वहाँ की यात्रा का अंतिम स्थान किल होगा जहाँ से इंग्लैंड वापस जाऊँगा बाल गंगाधर तिलक श्री तिलक नाम है और सोरायन उनकी पुस्तक का नाम है तुम्हारा विवेकानंद जेकवी की भी एक पुस्तक है शायद उन्हें पद्धतियों पर वह अनुदित है तथा उसके वे ही निष्कर्ष हैं पुनस् मुझे आशा है कि तुम ठहरने के स्थान और हाल के विषय में कुमारी मूलर की लाय राय ले लोगे क्योंकि यदि उनकी तथा अन्य लोगों की सलाह न ली गई तो वे बहुत अप्रसन्न होंगी कल रात कुमारी मूलर ने प्रोफेसर डायसन को तार भेजा और आज सवेरे नौ अगस्त को तार का जवाब आ गया जिसमें उन्होंने मेरा स्वागत किया है दस सितंबर को मैं किल में डायसन के यहाँ पहुँचने वाला हूँ तो तुम मुझसे कहाँ मिलोगे किल में तुम्हारी मूल स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड जा रही हैं मैं सेवियर दंपति के साथ किल जा रहा हूँ दस सितंबर को मैं वहाँ रहूँगा पुनश्च व्याख्यान के विषय में अभी तक मैंने कुछ निर्धारित नहीं किया है पढ़ने का मुझे अवकाश नहीं बहुत संभव है कि सालेम सोसाइटी किसी हिंदू संप्रदाय का संगठन है झक्कीय का नहीं विवेकानंद दो सौ बयानबे श्री ई स्टडी को लिखित स्विट्जरलैंड 12 अगस्त अठारह सौ छियानवे प्री श्री स्टर्डी आज मुझे एक पत्र अमेरिका से मिला जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ मैंने उनको लिख दिया है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम वर्तमान प्रारंभिक कार्य में ध्यान केंद्रित किया जाए मैंने उनको यह भी सलाह दी है कि कई पत्रिकाएं शुरू करने के बजाय ब्रह्मवादिन में अमेरिका में लिखित कुछ लेख रखकर काम शुरू करने और चंदा कुछ बढ़ा दे जिससे अमेरिका में होने वाला खर्च निकल जाए पता नहीं वे क्या करेंगे हम लोग अगले सप्ताह जर्मनी की तरफ रवाना होंगे जैसे हम जर्मनी पहुँचे कुमारी मूलर इंग्लैंड रवाना हो जाएंगी कैप्टन तक श्रीमती सेवियर और मैं किलम में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे मैंने अब तक कुछ नहीं लिखा और ना कुछ पढ़ा ही है वस्तुतः में पूर्ण विश्राम ले रहा हूँ चिंता न करना तुमको लेख तैयार मिलेगा मुझे मठ से इस आशय का पत्र मिला है कि दूसरा स्वामी रवाना होने के लिए तैयार है मुझे आशा है कि वह तुम्हारी इच्छा के उपयुक्त व्यक्ति होगा वह हमारे संस्कृत के अच्छे विद्वानों में से है और जैसा कि मैंने सुना है उसने अपनी अंग्रेजी काफ़ी सुधार दी है शारदा नंद के बारे में मुझे अमेरिका से अखबारों की बहुत सी कत कतरने मिली है। उनसे पता चलता है कि उसने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है मनुष्य के अंदर जो कुछ है उसे विकसित करने के लिए अमेरिका एक अत्यंत सुंदर प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ का वातावरण कितना सहानुभूतिपूर्ण है इसे गुडविन तथा शारदानंद के पत्र मिले हैं मुझे गुडविंद तथा शारदानंद के पत्र मिले हैं शारदा ने तुमको श्रीमती स्टडी तथा बच्चे को स्नेह भेजा है शुभाकांक्षी विवेकानंद